को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार आचार्यो को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार लोक संसार में सब साधुओं को नमस्कार ये पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में प्रथम मंगल है

सुबह सूरज निकले और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले अपने घोसले के पास परों को तोले सोचे साहस जुटाये या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब हो स्वयं को खोने के निकट

पीछे लौट कर देखे सोचे क्षण ऐसा ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले दो छंद सोच लेना जरूरी जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर

वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है बड़ी है चढ़ाई जमीन पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो

और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत है दूर से भी देख सकते हैं महावीर को लेकिन दूर से जो परिचय होता है वो वास्तविक परिचय नहीं महावीर में तो छलांग लगा के ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है

उस सलाम के पहले जो जरूरी है वो कुछ बातें आप सीखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं कंक्लूजन्स रह जाते हैं प्रक्रियाएं खो जाती मंजिल रह जाती है रास्ते खो जाते शिखर तो दिखाई पड़ता है लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक तो पहुंच जाते

ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है ये निष्पत्ति है ऐसे 2500 वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। है, लेकिन पगडंडी जिस नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे वो न मालूम कब की खो गई है इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें उस पगडंडी पर

थोड़ा सा मार्ग साफ कर लेना उचित होगा क्योंकि जब तक प्रक्रिया न दिखाई पड़े तब तक निष्पत्तियां व्यर्थ थी और जब तक मार्ग न दिखाई पड़े तब तक मंजिल बेबूज होती और जब तक सीढ़ियां न दिखाई पड़ें, तब तक दूर दिखते हुए शिखरों का कोई भी मूल्य नहीं वे स्वप्नवत हो जाते वे हैं भी या नहीं इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता

कुछ दो चार मार्गो से नमोकार के रास्ते को समझ लिया में तिब्बत और चीन के बीच बुकान पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले पत्थर

और वे रिकॉर्ड है महावीर से साल पुराने, यानी आज से कोई साढ़े बारह साल पुराने। बड़े आश्चर्य के हैं क्योंकि वे रिकॉर्ड ठीक वैसे ही हैं जैसा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है ठीक उनके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रुव्स हैं, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होते हैं

अब तक राज खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाया जा सकेंगे लेकिन एक बात तय हो गई है रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सरजीव ने वर्षों तक मेहनत करके ये प्रमाणित किया है कि वे है तो रिकार्ड ही किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनरुजीवित हो सकेंगे ये अभी तय नहीं हो सका

अगर एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगित भी हो सकता था सात तो सुल सब एक जैसे जिनमें बीच में छेद थे सब पर ग्रुप्स है और उनकी पूरी तरह सफाई धूल धमास जब अलग कर दी गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तो वह हैरानी हुई उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही

लेकिन क्या आदमी के पास आज से बारह हजार साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके सब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़े जापान के एक पर्वत शिखर पर पच्चीस हजार वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है वो मूर्तियां डोबू कहलाती

वे मूर्तियों ने बहुत हैरानी खड़ी कर दी क्योंकि अब तक उन मूर्तियों को समझना संभव नहीं था लेकिन अब संभव हुआ जिस दिन हमारे यात्री अंतरिक्ष में गए उसी दिन डूबू मूर्तियों का रहस्य खुल गया क्योंकि डूबू मूर्तियां उसी तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे अंतरिक्ष का यात्री पहनता है

अंतरिक्ष में यात्रियों ने रूसी या अमरीकी एस्ट्रोनॉट ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है वही उन मूर्तियों के ऊपर पत्थर में खुदे हुए वे मूर्तियां 25,000 साल पुरानी हैं। और अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है मानने का कि 25,000 साल पहले आदमी ने अंतरिक्ष की यात्रा की या अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों से आदमी जमीन पर आता रहा

आदमी जो आज जानता है वो पहली बार जान रहा है ऐसी भूल में पड़ने का अब कोई कारण नहीं आदमी बहुत बार जान लेता है और भूल जाता है बहुत बार शिखर छू लिए गए हैं और खो गए हैं सभ्यताए उठती हैं और आकाश को छूती हैं लहरों की तरह और विलीन हो जाती जब भी कोई लहर आकाश को छूती है तो सोचती है उसके पहले किसी और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा

महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यक्ति जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम दस लाख वर्ष महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर है चौबीस में शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता

और वो संस्कृति सब बिखर गई आज उन सूत्रों को समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि वो पूरा का पूरा मिलयू वो वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे आज कहीं भी नहीं ऐसा समझे कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए सारी सभ्यता बिखर जाए

भी लोगों के पास याददाश्त रह जाएगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते थे हवाई जहाज तो बिखर जाएंगे याददाश्त रह जाएगी वो याददाश्त हजारों साल तक चलेगी और बच्चे हंसेंगे वो कहेंगे कि कहा है हवाई जहाज जिनकी तुम बात करते हो ऐसा मालूम होता है कहानियां हैं पुरानी कथाएं हैं मिथ्य

जिन 24 तीर्थंकरों की ऊंचाई शरीर की ऊंचाई बहुत काल्पनिक मालूम पर थी उसमें महावीर भर की ऊंचाई आदमी की ऊंचाई बाकी तेईस तीर्थंकर बहुत नीचे तो इतनी ऊंचाई नहीं हो सकती ऐसा ही वैज्ञानिकों का अब तक ख्याल था लेकिन अब नहीं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जैसे जैसे, जैसे जमीन सिकुड़ती गई है

वैसे वैसे जमीन पर ग्रेविटेशन का गुरुत्वाकर्षण भारी होता गया है और जिस मात्रा में गुरुत्वाकर्षण भारी होता है लोगों की ऊंचाई कम होती चली जाती है आपकी दीवार की छत पर छिपकली चलती है आप कभी सोच नहीं सकते कि छिपकली आज से 10 लाख साल पहले हाथी से बड़ा जानवर थी वो अकेली बची है उसकी जाति के सारे जानवर खो गए

उतने बड़े जानवर अचानक क्यों खो गए वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण में कोई राज छिपा हुआ मालूम पाता है अगर गुरुत्वाकर्षण और सघन होता गया तो आदमी और छोटा होता चला जाए अगर आदमी चांद पर रहने लगे तो आदमी की ऊंचाई चौगुनी हो जाएगी क्योंकि चांद पर चौगुना कम है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से

अगर हम कोई और तारे और ग्रह खोज लिए जहां गुरुत्वाकर्षण और कम हो तो ऊंचाई और बड़ी हो जाए। इसलिए आज एकदम कथा कह देनी बहुत कठिन नमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है पृथ्वी पर 10 पांच ऐसे मंत्र हैं जो नमोकार की हैसियत के

असल में प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र अनिवार्य है क्योंकि तो उसके इर्द गिर्द ही उसकी सारी व्यवस्था सारा भवन निर्मित होता है ये महामंत्र करते क्या है इनका प्रयोजन क्या है इनसे क्या फलित हो सकता है आज साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स ध्वनि विज्ञान बहुत से नए तथ्यों के करीब पहुंच रहा है

उसमें एक तथ्य यह है कि इस जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती इस अनंत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है ऐसा समझिए कि जैसे आकाश भी रिकॉर्ड करता है आकाश पर भी किसी सूक्ष्म तल पर

ग्रुप्स बन जाते इस पर रूस में इधर पंद्रह वर्षों में बहुत काम हुआ है उस काम पर दो तीन बातें ख्याल में ले लेंगे तो तो आसानी हो जाएगी अगर एक सद्भाव से भरा हुआ व्यक्ति

मंगल कामना से भरा हुआ व्यक्ति बंदर के अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मटकी ले ले और से भरा हुआ उस जल की मटकी को हाथ में लिए रहे तो रूसी वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक

डॉक्टर रोडोल्फ किस इन दो व्यक्तियों ने बहुत से प्रयोग करके ये प्रमाणित किया है कि वो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है केमिकली कोई फर्क नहीं होता उस भले भावनाओं से भरे हुए मंगल आकांक्षाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में जल का स्पर्श जल में कोई केमिकल कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता

लेकिन उस जल में फिर भी कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है और वो जल अगर बीजों पर छिड़का जाए तो वे जल्दी अंकुरित होते हैं साधारण जल की बजाय उनमें बड़े फूल आते हैं बड़े फल लगते हैं वे पौधे ज्यादा स्वस्थ होते हैं साधारण जल की बजाय कामेनियम ने साधारण जल भी उन बीजों पर वैसी ही भूमि में छिड़का है और ये विशेष जल भी

और रुग्ण विक्षिप्त निगेटिव इमोशन से भरे हुए व्यक्ति निषेधात्मक भाव से भरे हुए व्यक्ति हत्या का विचार करने वाले दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वाले अमंगल की भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में दिया गया जल भी दी बीजों पर छड़का है या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं होते या अंकुरित होते हैं तो रुग्ण अंकुरित होते हैं

पंद्रह वर्ष हजारों प्रयोग के बाद ये निष्पत्ति ली जा सकी कि जल में अब तक हम सोचते थे केमिस्ट्री ही सब कुछ है लेकिन केमिकली तो कोई फर्क नहीं होता रासायनिक रूप से तीनों जलों में कोई फर्क नहीं होता फिर भी कोई फर्क होता है वो फर्क क्या है और वो फर्क जल में कहा से प्रवेश करता है निश्चित ही वो फर्क

अब तक जो भी हमारे पास उपकरण है उनसे नहीं जांचा जा सकता लेकिन वो फर्क होता है ये परिणाम से सिद्ध होता है क्योंकि तीनों जलों का आत्मक रूप बदल जाता है केमिकल रूप तो नहीं बदलता लेकिन तीनों जलों की आत्मा में कुछ रूपांतरण हो जाता है

अगर जल में ये रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी हो सकता है मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर करता क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके पास से भी गुजरता है

तब भी वो अलग तरह के आकाश से गुजरता है उसके चारों तक शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकार डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस पैदा हो जाती एक दूसरे रूसी वैज्ञानिक ने हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की

शायद आने वाले भविष्य में सबसे अनूठा प्रयोग सिद्ध होगा अगर मेरे हाथ का चित्र लिया जाए हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी से जो कि बहुत संवेदनशील प्लेट्स पर होती है तो मेरे हाथ का ही चित्र सिर्फ नहीं आता मेरे हाथ के आसपास जो किरणें मेरे हाथ से निकल रही है उनका चित्र भी आता है

और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर मैं निषेधात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत पैटर्न जो विद्युत की जाल का चित्र आता है वो रुग्ण बीमार अस्वस्थ और क्रियाटिक अराजक होता है विक्षिप्त होता है जैसे किसी पागल आदमी ने लकियां खींचियों अगर मैं शुभ भावनाओं से मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूँ आनंदित हूँ पॉजिटिव हूँ

प्रफुल्लित हूं प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूँ तो मेरे हाथ के आस जो किरणों का चित्र आता है किरणान की फोटोग्राफी से वो रिदमिक लयबद्ध, सुंदर सिमिट्रिकल सांपातिक हॉथ एक, एक और ही व्यवस्था में निर्मित होता है

किरलान का कहना है और किरलान का प्रयोग 30 वर्षों की मेहनत है किरलान का कहना है कि बीमारी के आने के छह महीने पहले सीधे ही हम बताने में समर्थ हो जाएंगे कि आदमी बीमार होने वाले क्योंकि इसके पहले की शरीर पर बीमारी उतरे वो जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती है

मरने के पहले इसके पहले कि आदमी मरे वो विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी की वो विद्युत के वर्तुल में हत्या के लक्षण शुरू हो जाते हैं इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भरे उस विद्युत के वर्तुल में करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं

किरलान का कहना है कि कैंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे जब शरीर को पकड़ने के पहले हम कैंसर को पकड़ ले और ये पकड़ा जा सकेगा इसमें कोई विधि की भूल अब नहीं रह गई है सिर्फ प्रयोगों के और फैलाव की जरूरत प्रत्येक मनुष्य अपने आस पास एक आभा मंडल लेकर एक आरा लेकर चलता है आप अकेले ही नहीं चलते हैं

आपके आस एक विद्युत वर्तन एक इलेक्ट्रो डायनेमिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलता व्यक्ति के आसपास ही नहीं पशुओं के आसपास भी पौधों के आसपास भी असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही फर्क किया जा सकता है जिसके आसपास आभा मंडल है वो जीवित है और जिसके पास आभा मंडल नहीं है वो मृत

जब आदमी मरता है तो मरने के साथ ही आभा मंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है बहुत चकित और संयोग की बात है कि जब भी कोई आदमी मरता है तो तीन दिन लगते हैं उसके आभा के विसर्जित होने में हजारों साल से सारी दुनिया में मरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा मूल्य रहा है जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को तीसरे को इतना मूल्य दिया था

उन्हें किसी न किसी तरह इस बात का अनुभव होना ही चाहिए क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती इन तीन दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे तो आदमी को पुनर्जीवित किया जा सकता है जब तक आभा मंडल नहीं खो गया तब तक जीवन अभी से हृदय की धड़कन बंद हो जाने ऐसी जीवन समाप्त नहीं होता इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में छह व्यक्तियों को

हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब तक आभा मंडल चारों तरफ है तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी भी जीवन में वापस लौट सकता है अभी सेतु कायम है अभी रास्ता बनल है वापस लौटने का जो व्यक्ति जितना जीवंत होता है उसके आस पास उतना बड़ा आभा मंडल होता है हम महावीर

की मूर्ति के आसपास अगर एक आभा मंडल निर्मित करते हैं या कृष्ण या राम या क्राइस्ट के आसपास तो वो सिर्फ कल्पना नहीं वो आभा मंडल देखा जा सकता है और अब तक तो केवल वे ही देख सकते थे जिनके पास थोड़ी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि हो मिस्टिक्स संत लेकिन 1930 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने

अब तो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति कोई भी उस माध्यम से उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभा मंडल को देख सकता है आप सब यहां बैठे हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभा मंडल जैसे आपके अंगूठे की छाप निजी निजी है वैसे ही आपका आभा मंडल भी निजी है

और आपका आभा आपके संबंध में वो सब कुछ कहता है जो आप भी नहीं जानते आपका आभा आपके संबंध में वे बातें भी कहता है जो भविष्य में घटित होंगी आपका आभा वे बातें भी कहता है जो अभी आपके गहन अचेतन में निर्मित हो रही हैं, बीच की भांति कल खेलेंगी और प्रकट होंगी मंत्र आभा को बदलने की आमूल प्रक्रिया है

आपके आसपास की स्पेस और आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनमिक फील्ड बदलने की प्रक्रिया है और प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र है जैन परंपरा के पास नमोकार है। आशीजनक घोषणा ऐसो पंच नमककारो सवक नाशन सब पाप का नाश कर दे ऐसा महामंत्र है नमोकार

ठीक नहीं लगता नमोकार से कैसे पाप नष्ट हो जाएगा नमोकार से सीधा पाप नष्ट नहीं होता लेकिन नमोकार से आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड रूपांतरित होता है और पाप करना असंभव हो जाता है क्योंकि पाप करने के लिए आपके पास एक खास तरह का आभा मंडल चाहिए

अगर इस मंत्र को सीधा ही सुनेंगे तो लगेगा कैसे हो सकता है एक चोर ये मंत्र पढ़ लेगा तो क्या होगा एक हत्यारा ये मंत्र पढ़ लेगा तो क्या होगा कैसे पाप नष्ट हो जाएगा पाप नष्ट होता है इसलिए कि आप पाप करते हैं उसके पहले आपके पास एक विशेष तरह का पाप का आभामंडल चाहिए उसके बिना आप पाप नहीं कर सकते

वो आभा मंडल अगर रूपांतरित हो जाए तो असंभव हो जाएगी बात बाप करना असंभव हो जाएगा नमोकार कैसे उस आभा मंडल को बदलता होगा ये नमस्कार ये नमन का भाव नमन का अर्थ है समर्पण ये शाब्दिक नहीं है ये नमो अरिहंसानम

ये अरिहंतों को नमस्कार करता हूं ये शब्दिक नहीं है ये शब्द नहीं है ये भाव है अगर प्राण में ये भाव सघन हो जाए कि अरिहंतों को नमस्कार करता हूं तो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है जो जानते हैं उनके चरणों में सिर रखता हूं जो पहुंच गए हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं

जो पा गए हैं उनके द्वार पर मैं भिखारी बनकर खड़ा होने को तैयार हूं की फोटोग्राफी ने ये भी बताने की कोशिश की है कि आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आपके आस पास का विद्युत मंडल बदलता है और अब तो ये फोटोग्राफ उपलब्ध है अगर आप अपने भीतर

विचार कर रहे हैं चोरी करने का तो आपका आभा और तरह का हो जाता है उदास रुग्ण खूनी रंगों से भर जाता है आप किसी को गिर गए को उठाने जा रहे हैं आपके आभा के रंग तत्काल बदल जाते हैं रूस में एक महिला है निलोवा

इस महिला ने पिछले पंद्रह वर्षों में रूस में आमूल क्रांति खड़ी कर दी और ये जान के हैरानी होगी कि मैं रूस के इन वैज्ञानिकों के नाम क्यों ले रहा हूं कुछ कारण है आज से चालीस साल पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रॉफिट एडगर ने जिसको अमेरिका का स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है जो कि सो जाता था गहरी तंदरा में जिसे हम समाधि कहें

और उसमें वो जो भविष्यवाणिया करता था वो अब तक सभी सही निकली उसने थोड़ी भविष्यवाणिया नहीं की दस हजार भविष्यवाणिया एक भविष्यवाणी चालीस साल पहले की ये है उस तो सब लोग हैरान हुए थे उसने ये भविष्यवाणी की थी कि आज से चालीस साल बाद धर्म का एक नवीन वैज्ञानिक आविर्भाव रूस से प्रारंभ होगा रूस से

और एहर का चालीस साल पहले का है जब रूस में तो धर्म नष्ट किया जा रहा था चर्च गिराए जा रहे थे मंदिर हटाए जा रहे थे पादरी पुरोहित साइबेरिया भेजे जा रहे थे उन क्षणों में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि रूस में जन्म होगा रूस अकेली भूमि थी उस समय जमीन पर जहां धर्म पहली दफे व्यवस्थित तो रूप से नष्ट किया जा रहा था

जहा पहली दफा नास्तिकों के हाथ में सत्ता थी पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जहां पहली बार नास्तिकों ने एक संगठित प्रयास किया था आस्तिकों के संगठित प्रयास तो होते रहे कायसी की ये घोषणा की चालीस साल बाद रूस से ही जन्म होगा असल में जैसे ही रूस पर

नास्तिकता अति आग्रहपूर्ण हो गई है तो जीवन का एक नियम है कि जीवन एक तरह का संतुलन निर्मित करता है जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होने बंद हो जाते हैं उस देश में बड़े आस्तिक भी पैदा होने बंद हो जाते हैं जीवन एक संतुलन है और जब रूस में इतनी प्रगाढ़ नास्तिकता थी तो अंडरग्राउंड छुपे मार्गो से आस्तिकता ने पुनः

आविष्कार करना शुरू कर दिया स्टेलिन के मरने तक सारी खोजबीन छुप के चलती थी स्टेलिन के मरने के बाद वो खोजबीन प्रकट हो गई स्टलिन खुद भी बहुत हैरान था वो मैं बात आपसे करूंगा ये माइखलोवा पंद्रह वर्ष से रूस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है क्योंकि माइखलोवा सिर्फ ध्यान से

किसी भी वस्तु को गतिमान कर पाती है हाथ से नहीं शरीर की किसी प्रयोग से नहीं वहां दूर छह फीट दूर रखी हुई कोई भी चीज माइखलोवा सिर्फ उस पर एकाग्र चित होकर उसे गति या तो अपने पास खींच पाती है वस्तु चलना शुरू कर देती है या अपने से दूर हटा पाती है

या मैग्नेटिक नीडल लगी हो तो उसे घुमा पाती है या घड़ी हो तो उसके कांटे को तेजी से चक्कर दे पाती या घड़ी हो तो बंद कर पाती सैकड़ों प्रयोग, लेकिन एक बहुत हैरानी की बात है कि अगर माइकल हो प्रयोग कर रही हो आसपास आस पास लोग हो तो उसे पांच घंटे लग जाते तब वो हिला पाती अगर आसपास मित्र हो सहानुभूतिपूर्ण हो तो वो आधा घंटे में

हिला अगर आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग तो तो मिनट। और एक की बात है कि जब उसे घंटे लगते हैं किसी वस्तु को हिलाने में, तो उसका कोई दस पाउंड वजन कम हो जाता है जब उसे आधा घंटा लगता है तो कोई तीन पाउंड वजन कम होता है और जब पांच मिनट लगते हैं तो उसका कोई वजन कम नहीं होता ये पंद्रह सालों के

बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं दो नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक डॉक्टर वसीव और और 40 और छोटी के वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोग करके इस बात की घोषणा की है कि माइखलोवा जो कर रही है वो तथी और अब उन्होंने यंत्र विकसित किए हैं जिनके द्वारा माइखलोवा के आसपास क्या घटित होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है

बातें रिकॉर्ड होती है एक तो जैसे ही माइखलोवा ध्यान एकांत करती है उसके आस पास का आभा मंडल पर एक धारा में बहने लगता है जिस वस्तु के ऊपर वो ध्यान करती है लेसर रे की तरह एक विद्युत की किरण की तरह संघ्रित हो जाता है और उसके चारों तरफ किरलान की फोटोग्राफी से जैसे की समुद्र में लहरें उठती है ऐसा उसका आभा मंडल तरंगित

होने लगता है और वो तरंग में चारों तरफ फैलने लगता तरंगों के धक्के से वस्तुएं हटती है या पास खींची जाती है सिर्फ भाव मात्र उसका भाव की वस्तु मेरे पास आ जाए वस्तु पास आ जाती उसका भाव की दूर हट जाए वस्तु दूर चली जाती इससे भी हैरानी की बात जो तीसरी है वो ये कि रूसी वैज्ञानिकों का ख्याल है कि ये जो एनर्जी ये चारों तरफ जो ऊर्जा फैलती है इसे संग्रहित किया जा सकता

इसे यंत्रों में संग्रहित किया जा सकता है निश्चित ही जब एनर्जी है तो संग्रहित की जा सकती है कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है और इस प्राण ऊर्जा का जिसको योग प्राण कहता है ये ऊर्जा अगर यंत्रों में संग्रहित हो जाए तो उस समय जो मूल भाव था व्यक्ति का वो गुण उस संग्रहित शक्ति में भी बना रहता है जैसे

जैसे तो माइकलोवा अगर किसी वस्तु को अपने पास खींच रही है उस समय उसके शरीर से जो ऊर्जा गिर रही है जिसमें उसका की तीन पौंड या दस पाउंड वजन कम हो जाएगा वो ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है ऐसे रिसेप्टर यंत्र तैयार किए हैं कि वो ऊर्जा उन यंत्रों में प्रवेश हो जाती है और संग्रहित हो जाती

फिर यदि उस यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाए और आप कमरे के भीतर आए तो वो यंत्र आपको अपनी तरफ खींचेगा आपका मन होगा उसके पास जाए यंत्र आदमी वहां नहीं और अगर माइक हलोगा किसी वस्तु को दूर हटा रही थी और शक्ति संग्रहित की है तो आप इस कमरे में आएंगे और तत्काल बाहर भागने का मन होगा क्या भाव शक्ति में इस ढांति प्रविष्ट हो जाते हैं

मंत्र की यही मूल आधार है। है शब्द में, में, तरंग में, विचार तरंग भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते। जब कोई व्यक्ति कहता नमो सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को उनकी शरण में छोड़ता तब उसका अहंकार तत्काल विकलित होता है और जिन जिन लोगों ने इस जगत में

अरिहंतों की शरण में अपने को छोड़ा है उस महाधारा में उसकी शक्ति सम्मिल्त हो, उस गंगा में वो भी एक हिस्सा हो जाती और इस चारों तरफ आकाश में इस अरिहंत के भाव के आसपास जो ग्रुप्स निर्मित हुए हैं जो स्पेस में आकाश में

जो तरंगें संग्रहित हुई हैं, उन तर, संग्रहित तरंगों ने आपकी तरंग भी चोट करती है आपके चारों तरफ एक वर्षा हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती आपके चारों एक एक और दिव्यता का भगवत्ता का लोक निर्मित हो जाता इस लोक के साथ इस भावलोक के साथ आप दूसरे तरह के व्यक्ति हो जाते

महामंत्र स्वयं के आस पास के आकाश को स्वयं के आस पास के आभा मंडल को बदलने की कीमिया है और अगर कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसने स्मरण मिले तभी नमोकार में डूबता रहे तो व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा वो वही व्यक्ति नहीं रह सकता जो वो था पांच नमस्कार है

अरिहंत को नमस्कार अरिहंत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु विनष्ट हो गए जिसके भीतर अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे उसे लड़ना पड़ेगा लड़ाई समाप्त हो गई

भीतर अब क्रोध नहीं जिससे लड़ना पड़े भीतर अब काम नहीं जिससे लड़ना पड़े भीतर अब लोग नहीं जिससे लड़ना पड़े अहंकार नहीं जिससे लड़ना पड़े अज्ञान नहीं वे सब समाप्त हो गए जिनसे लड़ाई थी अब एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट एक निर्बंध अस्तित्व शुरू हुआ अरिहंत शिखर

जिसके आगे यात्रा नहीं है अरिहंत मंजिल है जिसके आगे फिर कोई यात्रा नहीं कुछ करने को ना बचा जहां कुछ पाने को ना बचा जहां कुछ छोड़ने को भी ना बचा जहां जहां सब समाप्त हो गया जहां शुद्ध अस्तित्व रह गया प्योर एग्जिस्टेंस जहां रह गया

जहाँ ब्रह्म मात्र रह गया जहाँ होना मात्र रह गया उसे कहते हैं हरिहंत अद्भुत है ये बात भी कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं महावीर का नहीं पार्श्वनाथ का नहीं किसी का नाम नहीं जैन परंपरा का भी कोई नाम नहीं क्योंकि जैन परंपरा ये स्वीकार करती है

कि अरिहंत जैन परंपरा में ही नहीं हुए और सब परंपराओं में हुए इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है किसी अरिहंत को नहीं नमस्कार बड़ा विराट है संभवतः विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र इतना सर्वांगीण इतना सर्व इस पर विकसित नहीं किया है

व्यक्ति पर जैसे ख्याल ही नहीं है शक्ति पर ख्याल है रूप पर ध्यान ही नहीं है वो जो अरूप सत्य है उसी का ख्याल अरिहंतों को नमस्कार अब महावीर को जो प्रेम करता है कहना चाहिए महावीर को नमस्कार बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार राम को जो प्रेम करता है कहना चाहिए राम को नमस्कार पर यह मंत्र बहुत अनूठा है ये बेजोड़ और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं है

जो सिर्फ इतना कहता अरिहंतों को नमस्कार उन सब को नमस्कार जिनकी मंजिल आ गई असल में मंजिल को नमस्कार वो जब पहुंच गए उसका नमस्कार लेकिन अरिहंत शब्द नेगेटिव है नकारात्मक उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए वो पॉजिटिव नहीं है वो विधायक नहीं

असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है नीति नीति से उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता उसके कारण है सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है निषेध में सीमा नहीं होती अगर मैं कहता हूँ ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है अगर मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है तो कोई सीमा निर्मित है। नहीं की कोई सीमा नहीं है

है की तो सीमा है तो है तो बड़ा छोटा सब थे, नहीं है बहुत विराट इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को सिर्फ कितना ही कहा है कि जिनके शत्रु समाप्त हो गए जिनके अंतर्द्वंद विलीन हो गए नकारात्मक जिनमें लोभ नहीं मोह नहीं काम नहीं क्या है ये नहीं कहा क्या नहीं है जिनमें वो कहा

अरिहंत बहुत बिकब्द है बहुत शब्द है और शायद पकड़ में ना आए इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है नमो सिद्धानंद सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है सिद्धि उपलब्धि

अचीवमेंट जिन्होंने पा लिया लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया उनको नंबर दो पर रखा है जिन्होंने पा दिया क्यों सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता सिद्ध वही पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर दो पर रखा जाएगा नहीं शून्य प्रथम है

द्वितीय है इसलिए सिद्ध को दूसरे स्तर पर रखा लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है पहुंच गए और कुछ नहीं कहा कोई विशेषण नहीं जोड़ा पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगता है शून्य हो गए जो निर्वाण को पा गए जो मिट गए जो

नहीं रहे जो सिद्ध भी बहुत दूर है सिर्फ इतना ही कहा है पा लिया जिन्होंने लेकिन क्या और पा लिया तो हम कैसे जानें क्योंकि सिद्ध होना अन अभिव्यक्ति भी हो सकता है अनमेनिफेस्ट भी हो सकता है बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये दस हजार वृक्ष

आप बुद्धत्व को पा गए इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया बुद्ध कहते हैं बहुतों ने लेकिन वो पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ वे अप्र, अप्रगट वे अपने में पे जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो तो सिद्ध तो बीज जैसा है पा लिया अब तो बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है

और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं सभी अरिहंत बोलते नहीं सभी सिद्ध सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं

इतना लिंगी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तम शरीर छूट जाए इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी न आ सकेगा और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक जहां जिसकी पकड़ में आ जाए जो जहां खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार

आचार्य का है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया आचार्य का है जिसका ज्ञान और आचरण एक है ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है लेकिन शून्य हो सकता है हो ही ना आचरण शून्य ही हो जाए

ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में न आएगा हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए आचारी से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी उसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है क्योंकि हम ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे आचरण को पहचान लेंगे

इससे खतरा भी हुआ क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान न हो एक आदमी अहिंसक ना हो अहिंसा का आचरण कर सकता है एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता वो तो असंभव है लेकिन एक आदमी अहिंसक न हो और अहिंसा का आचरण कर सकता है एक आदमी

लोभी हो और अलोभ का आचरण कर सकता है उल्टा नहीं है दो वाइस वर्षा इतना पॉसिबल इससे खतरा भी पैदा हुआ आचार्य हमारी पकड़ में आता है लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है जहां से हमारी पकड़ शुरू होती वहीं से खतरा शुरू होता तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचार्य मालूम पड़े

मजबूरी है हमारी जहां से सीमाएं बनती शुरू होती वहीं से हमें दिखाई पड़ता है और जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान उनका आचरण यहां भी कोई विशेषण नहीं है वे कौन वे कोई भी हो

ईसाई फकीर जापान गया था जापान के एक जैन भिक्षु से मिलने गया उसने पूछा जैन भिक्षु को कि जीसस के संबंध में आपका क्या ख्याल है

उस भिक्षु ने कहा मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं तुम कुछ कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा कि जीसस ने कहा है जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना तो उस जैन फकीर ने कहा आचार्य को नमस्कार

वो ईसाई फकीर कुछ समझ नहीं सका उसने कहा जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा उस जैन फकीर ने कहा सिद्ध को नमस्कार वो कुछ समझ नहीं सका उसने कहा क्या कह रहे हैं उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया वे शून्य हो गए मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया वे निराकार हो गए उस जैन फकीर ने कहा अरिहंत को नमस्कार

आचरण और ज्ञान एक हैं जहां उसे हम आचार्य कहते हैं वो सिद्ध भी हो सकता वो अरिहंत भी हो सकता लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है पर जरूरी नहीं क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं

आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है तय करना कठिन से कि जो आचरण है अब जैसे महावीर का नग्न खड़ा हो जाना निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा गाँव गाँव से महावीर को खदेड़ कर बगाया गया गाँव गाँव महावीर पर पत्थर फेंके गए

हम ही लोग थे हम ही सब ये करते रहे ऐसा मत सोचना कोई और महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी क्योंकि लोगों ने कहा ये तो आचरण हीनता है ये कैसा आचरण आचरण बड़ा सूक्ष्म है अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन हिम्मत अद्भुत

महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ ना बचा महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया और वो जो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उस ट्रांत शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते कपड़े गिर गए

और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े कपड़े गिर गए एक दिन गुजरते हैं एक रात से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में तो झाड़ी के फूल ना गिर जाएं पत्ते ना टूट जाएं कांटों को चोट ना लग जाए तो आधी चादर फाड़ के वहीं छोड़ दी फिर आधी रह गई शरीर पर फिर वह भी गिर गई

कब गिर गई उसका महावीर को पता ना चला लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े आचरण सहना मुश्किल हो गया आचरण के रास्ते सूक्ष्म बहुत कठिन और हम सबके आचरण के, के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल ऐसा करो

और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे गरीब गरीब मुर्दा लोग हैं जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं इसमें कहा है आचार्यों को नमस्कार आप आचरण तय नहीं करेंगे उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा और ज्ञान परम स्वतंत्रता है जो व्यक्ति

आचारी को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान क्या है आचरण लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं अभी भी बात सूक्ष्म में इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं उपदेश भी उपाध्याय का अर्थ है

ज्ञान ही नहीं आचरण ही नहीं उपदेश भी वे जो जानते हैं जानकर वैसा जीते हैं और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं उपाध्याय का है थे वो जो बताता भी है क्योंकि हम मौन से ना समझ पाए आचार्य मौन हो सकता है वो मान सकता है कि आचरण काफी है और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता

तो तुम जानो उपाध्याय आप पर और भी दया करता है वो बोलता भी है वो आपको कहके भी बताता है ये चार सुस्पष्ट रेखाएं लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे

क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है इसलिए चौथे में पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है नमो लोए सव्य साधु लोक में जो भी साधु है उन सबको नमस्कार

जगत में जो भी साधु है उन सबको नमस्कार जो उन चार में कहीं भी छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते जीवन बहुत रहस्यपूर्ण कैटेगराइज नहीं किया जा सकता खांचों में नहीं बांटा जा सकता इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु कहा वे जो सरल है और साधु का एक है

इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में भी संकोच करे इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी छिपाए पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए सवाल ये नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा सवाल ये है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है न अंतों को कोई फायदा होगा न सिद्धों को न आचार्यों को न उपाध्यायों को न साधुओं को

पर आपको फायदा होगा ये बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं तो इस भूल में मत करना आप उनके लिए कुछ भी ना कर सकेंगे या आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव ही करेंगे आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि आप उनके लिए कुछ ना करें

आप गलत ही कर सकते हैं नहीं ये नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं है अरिहंतों की तरफ है लेकिन आपके लिए है इसके जो परिणाम है वो आप पर होने वाले हैं जो फल है वो आप पर बरसेगा अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो

तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा असंभव लेकिन नहीं हम बहुत अद्भुत लोग हैं अगर अरिहंत सामने खड़ा हो तो हम पहले इस बात का पता लगाएंगे कि अरिहंत है भी

महावीर के आसपास भी लोग यही पता लगाते लगाते जीवन नष्ट किए अरिहंत है भी तीर्थंकर है भी आज आपको पता नहीं है आप सोचते हैं कि बस तय हो गया महावीर के वक्त में बात इतनी तय न थी और भी भीड़ थी और भी लोग थे जो कह रहे थे ये अरिहंत नहीं है अरिहंत और है गौशालक है अरिहंत ये तीर्थंकर नहीं है दावा झूठा है

महावीर का तो कोई दावा नहीं था लेकिन जो महावीर को जानते थे वे दावे से बच भी नहीं सकते थे उनकी भी अपनी कठिनाई थी पर महावीर के समय पूरे चारों ओर यही विवाद था लोग आके जांच करने आते कि महावीर अरिहंत है या नहीं वे तीर्थंकर है या नहीं वे भगवान है या नहीं

बड़ी आश्चर्य की बात है आप जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जाएगा कि महावीर भगवान नहीं है आपको क्या मिलेगा और महावीर भगवान ना भी हों और आप अगर उनके चरणों में सिद्ध रखें और कह सके नमो अरिहंता तो आपको मिलेगा महावीर के भगवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता

असली सवाल ये नहीं है कि महावीर भगवान है या नहीं असली सवाल ये है कि कहीं भी आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं कहीं भी पत्थर में पहाड़ में कहीं भी आपको दिख सके तो आप नमन को उपलब्ध हो जाएं। असली रास्तों नमन में है असली रास्तों झुक जाने में असली रास्तों झुक जाने में

वो जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है वो आदमी दूसरा हो जाता है ये सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन ये तय हो सके लेकिन ये बात ही इवेंट है असंगत है इससे कोई संबंध ही नहीं न रहे हो महावीर

इससे क्या फर्क पड़ता है लेकिन अगर आपके लिए झुकने के लिए निमित्त बन सकते हैं तो बात पूरी हो गई महावीर सिद्ध है या नहीं ये वो सोचें और समझें। वो अरिहंत अभी हुए या नहीं ये उनकी अपनी चिंता हो आपके लिए चिंतित होने का कोई भी तो कारण नहीं

आपके लिए चिंतित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है इस अस्तित्व में जहां आपका सिर झुक जाए अगर ऐसा कोई कोना है तो आप आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे ये नमोकार्स अस्तित्व में कोई कोना ना बचे इसकी चेष्टा है

सब कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके अज्ञात अनजान अपरचित पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए पता नहीं कौन अरिहत है पर इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी है क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है जहां रात सांझ होती है वहां सुबह भी होती है

जहां सूरज अस्त होता है वहां सूरज उगता भी है यह अस्तित्व द्वंद की व्यवस्था है तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां इतना ही सघन ज्ञान भी होगा ही ये श्रद्धा है और इस श्रद्धा से भरकर जो ये पांच नमन कर पाता है वो एक दिन कह पाता है

निश्चय ही मंगल में है ये सूत्र इससे सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं ध्यान ले लें मंत्र आपके लिए है मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में आप सिर रखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं सवाल इतना ही है

कि वो जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वो परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं वे चरण तो निमित्त हैं, उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं है वो तो आपको झुकने की कोई जगह बनाने के लिए व्यवस्था की है लेकिन झुकने में पीड़ा होती है

इसलिए जो भी वैसी पीड़ा दे उस पर क्रोध आता है जिस पर या महावीर पर या बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है क्योंकि झुकने में पीड़ा होती है अगर महावीर आए और आपके चरण पर सिर रख दे तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा फिर आप महावीर को पत्थर न मारेंगे कि मारेंगे

फिर आप महावीर के कानों में खीले ना ठोंकेंगे कि ठोंकेंगे लेकिन महावीर आपके चरणों में सिर रखने तो आपको कोई लाभ नहीं होता नुकसान होता है आपकी अकल और गहन हो जाएगी एक

महावीर ने अपने साधुओं को कहा है कि वो गैर साधुओं को नमस्कार न करें बड़ी अजीब सी बात है साधु को तो विनम्र होना चाहिए इतना निरहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे तो साधु

गैर साधु को ग्रस्त को नमस्कार न करे ये तो महावीर की बात अच्छी नहीं मालूम करती लेकिन प्रयोजन करुणा का है क्योंकि साधु निमित्त बनना चाहिए कि आपका नमस्कार पैदा हो और साधु आपको नमस्कार करे तो निमित्त तो बनेगा नहीं आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा कई बार दिखती है बात कुछ और होती है कुछ और

हालांकि जैन साधुओं ने इसका ऐसा प्रयोग किया है यह मैं नहीं कह रहा हूं असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर आप सबके चरणों पर है साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता है क्योंकि निमित्त बनना चाहता है लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो

और फिर वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे तब वो आत्महत्या में लगा है। पर तो फिर भी आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है अगर वो अपनी नरक की रास्ता तय कर रहा है तो उसे करने दे लेकिन नरक जाता हुआ आदमी भी अगर आपको स्वर्ग के इशारे के लिए निमित्त बनता हो तो अपना निमित्त लें अपने मार्ग पर बढ़ जाए

पर नहीं हमें इसकी चिंता कम है कि हम कहां जा रहे हैं हमें इसकी चिंता यह है कि दूसरा कहां जा रहा है नमोकार नमन का सूत्र ये पांच चरणों में समस्त जगत में

जिन्होंने भी कुछ पाया है जिन्होंने भी कुछ जाना है जिन्होंने भी कुछ जिया है जो जीवन के अंतरतम गुह रहस्य से परिचित हुए हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है जिन्होंने शरीर के पास कुछ पहचाना है उन सबके प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक

दो अर्थ रखता है लोक कार्त विस्तार में जो हैं वे स्पेस में आकाश में जो आज हैं वे लेकिन जो कल थे वे भी और जो कल होंगे वे भी लोक सब वोय सर्वलोक में सव्य साहू

समस्त साधुओं को समय के अंतराल में पीछे कभी जो हुए हों भविष्य में जो होंगे वे आज जो है वे समय या क्षेत्र में कहीं भी जब भी कहीं कोई कोई ज्योति ज्ञान की जली हो उस सबके लिए नमस्कार इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होंगे

फिर महावीर की वाणी को समझना आसान होगा इस नमन के बाद ही इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलेगी और महावीर की संपदा उसमें गिर सकती है नमन है रिसेप्टिविटी ग्राहकता जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है

और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा है उसको आप भीतर आने में बाधा न डालेंगे निमंत्रण देंगे जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की उसके लिए आप का द्वार आपका घर खुला हो जाए वो आपके घर आपका हिस्सा होकर जी सकता है

लेकिन ट्रस्ट नहीं है भरोसा नहीं है तो नमन असंभव है और नमन असंभव है तो समझ असंभव है नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है नमन के साथ ही समझ का जन्म है इस ग्राहकता के संबंध में एक आखिरी बात और आपसे कू मास्को यूनिवर्सिटी में

उन्नीस तक एक अद्भुत व्यक्ति था डॉक्टर वसी वो ग्राहकता पर प्रयोग कर रहा था माइंड की रिसेप्टिविटी मन की ग्राहकता कितनी हो सकती है करीब करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और हमने उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा हो और उसी छेद से हम बाहर के जगत को देखते हैं

ये भी हो सकता है कि भवन की सारी दीवारें गिरा दी जाएं और हम खुले आकाश के नीचे समस्त रूप से ग्रहण करने वाले हो जाएं। वसलीव ने एक बहुत हैरानी का प्रयोग किया और पहली दफा उस तरह के बहुत से प्रयोग पूर्व में विशेषकर भारत में और सर्वाधिक विशेषकर महावीर ने किए थे लेकिन उनका डायमेंशन उनका आयाम अलग था

महावीर ने जाति स्मरण के प्रयोग किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे अगर ठीक यात्रा करनी हो तो उसे अपने पिछले जन्मों को स्मरण और याद कर लेना चाहिए उसको पिछले जन्म याद आ जाए स्मरण आ जाए तो आगे की यात्रा आसान हो जाए लेकिन वसीलेव ने एक और अनूठा प्रयोग किया उस प्रयोग को वे कहते हैं आर्टिफिशियल री आर्टिफिशियल री कृत्रिम

जन्म कृत्रिम पुनर्जीवन इच्छा है वासी और उसके साथ ही एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे तीस दिन तक निरंतर सम्मोहित करके तो उसको गहरी बेहोशी में ले जाएंगे और जब वो गहरी बेहोशी में आने लगेगा और अब यंत्र है ईजी नाम का यंत्र है

जिससे जांच की जा सकती है कि नींद की कितनी गहराई है अल्फा नाम की वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती है जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है तो यंत्र पर जैसे कि कार्डियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है ऐसा ई भी ग्राफ बना देता है कि ये व्यक्ति अब सपना देख रहा है अब सपने भी बंद हो गए अब ये नींद में है अभी गहरी नींद में है, अब ये अतल गहराई में डूब गया

जैसे ही कोई व्यक्ति अटल गहराई में डूब जाता है उसे सुझाव देता था वासीव समझ लें कि वो एक चित्रकार है छोटा मोटा चित्रकार या चित्रकला का विद्यार्थी है तो वसीलेव उसको समझाएगा कि तू माइकल एंजलो है पिछले जन्म का या वनगाग है या कवि है तो वो समझाएगा कि तू शेक्सपियर है या कोई और

और 30 दिन तक निरंतर गहरी अल्फा वेव्स की हालत में उसको सुझाव दिया जाएगा कि वो कोई और है पिछले जन्म का 30 दिन में उसका चित्त इसको ग्रहण कर लेगा तीस दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वो व्यक्ति जो साधारण सा चित्रकार था जब उसे भीतर भरोसा हो गया कि मैं नाइगोलिन एंजेलो है वो विशेष चित्रकार हो गया तत्काल वो साधारण सा तुखबंद था

जब उसे भरोसा हो गया कि मैं शेक्सपियर हूं तो शेक्सपियर की हैसियत की कविताएं उस व्यक्ति से पैदा होने लगी हुआ क्या वसलीव तो कहता था आर्टिफिशियल रि है वसलीव कहता था कि हमारा चित्र तो बहुत बड़ी चीज है छोटी सी खिड़की खुली है जो हमने अपने को समझ रखा है कि हम ये है उतनी खुला है उसी को मान के हम जीते अगर हमें भरोसा दिया जाए कि हम और बड़े हैं तो खिड़की बड़ी हो जाती है

हमारी चेतना उतना काम करने लगती है वासिलियो का कहना है कि आने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो सच तो यह है कि वासिलियो कहता है कि 100 में से कम से कम 90 बच्चे प्रतिभा की जीनियस की क्षमता लेके पैदा होते हैं हम उनकी खिड़की छोटी कर देते हैं माँ बाप स्कूल शिक्षक

सब मिलजुल उनकी खिलकी छोटी करते जाते 20-25 साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा करते थे जो कि क्षमता बड़ी लेकर आया था लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं छोटा करते जाते हैं वसलियों कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वो जीनियस बच जाते हैं बाकी नष्ट हो जाते हैं

पर वसीलियों का कहना है असली सूत्र है रिसेप्टिविटी इतना ग्राहक हो जाना चाहिए चित्र की जो उसे कहा जाए वो उसके भीतर गहनता में प्रवेश कर जाए इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की ये वाणी पर चर्चा क्योंकि गहन होगा मार्ग सूक्ष्म होंगी बातें अगर आप ग्राहक हैं नमन से भरे श्रद्धा से भरे

तो आपके उस अतल गहराई में बिना किसी यंत्र की सहायता के ये भी यंत्र है इस अर्थ में नमोकार बिना किसी यंत्र की सहायता के आप में अल्फा वेव्स पैदा हो जाती है जब कोई श्रद्धा से भरता है तो अल्फा वेव्स पैदा हो जाती है आप हैरान होंगे जान के कि गहन सम्मोहन में गहरी निद्रा में ध्यान में या श्रद्धा में ई की जो मशीन है वो एक सा ग्राफ बनाती है

श्रद्धा से भरा हुआ चित उसी शांति की अवस्था में होता है जिस शांति की अवस्था में गहन ध्यान में होता है या उसी शांति की अवस्था में होता है जिसका गहन निद्रा में होता है या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा कि कभी भी आप जब बहुत रिलैक्स्ड और बहुत शांत होते हैं जिस व्यक्ति पर वासी तो काम करता था वो है

निकोलिय नाम का युवक जिस पर उसने वर्षो काम किया निकोलियो को 2000 मील दूर से भी भेजे गए विचारों को पकड़ने की क्षमता आ गई है प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो 2000 मील दूर तक के विचारों को पकड़ पाता है उससे जब पूछा जाता है तो उसकी तरकीब क्या है तो वो कहता तरकीब यह है कि मैं आधा घंटा पूर्ण रिलैक्स होकर पड़ जाता हूँ

और एक्टिविटी सब छोड़ देता हूं भीतर सब सक्रियता छोड़ देता हूं पैसिव हो जाता हूं पुरुष की तरह नहीं स्त्री की तरह हो जाता हूं कुछ भेजता नहीं कुछ आता हो तो लेने को राजी हो जाता और आधा घंटे में ईजी की मशीन जब बता देती है कि अल्फा अल्फावेब शुरू हो गई तब वो दो हजार मील दूर से भेजे गए विचारों को पकड़ने में समर्थ हो जाता है

लेकिन जब तक वो इतना रिसेप्टिव नहीं होता तब तक ये नहीं हो पाता वसीलियो और दो कदम आगे गया उसने कहा आदमी तो बहुत तरह से अपने को विकृत किया है अगर आदमी में ये क्षमता है तो पशुओं में और भी शुद्ध होगी और इस सदी का अनूठे से अनूठा प्रयोग वासी ने किया कि एक मादा चूहे को

चूहिया को ऊपर रखा है और उसके आठ बच्चों को पानी के भीतर पनडुब्बी के भीतर हजारों फीट नीचे सागर में भेजा पनडुब्बी का इसलिए उपयोग किया कि पनडुब्बी पानी के भीतर से कोई रेडियो वेव्स बाहर नहीं आती न बाहर से भीतर जाती

अब तक जानी गई जितनी वेव्स वैज्ञानिकों को पता है जितनी तरंगें वो कोई भी पानी के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश नहीं करती एक गहराई के बाद सूर्य की किरण भी पानी में प्रवेश नहीं करती तो उस गहराई के नीचे पंडुबी को भेज दिया गया और इस चूह्या की खोपड़ी पर सब तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा के ईजी से जोड़ दिया गया मशीन से जो चूह्या के मस्तिष्क में जो वेब्स चलती है उनको रिकॉर्ड करेगी

तो बड़ी अद्भुत बात हुई हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक एक उसके बच्चे को मारा गया एक खास खास मूवमेंट पर नोट किया गया जैसे ही वहां बच्चा मरता वैसे यहां उसकी ईजी की वेव्स बदल जाती दुर्घटना घटित हो गई ठीक छह घंटे में उसके बच्चे मारे गए

खास खास समय पर नियत समय पर उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं है। नीचे जो वैज्ञानिक उसको छोड़ दिया गया कि इतने समय के बीच वो कभी भी तो नोट कर ले मिनट और सेकंड, जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चूहा के बच्चे मारे गए उस माँ ने उसके मस्तिष्क में उस पर धक्के अनुभव किए वसी का कहना है

कि जानवरों के लिए टेलीपैथी सहसी घटना है आदमी भूल गया है लेकिन जानवर अभी भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं। मंत्र का उपयोग है आपको वापिस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश अगर आप अपने को छोड़ पाए हृदय से

उस गहराई से कह पाए जहा जहा आपकी अचेतना में डूब जाता है सब नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आरियान नमो वच्छायान नमो लोय सब्य ये भीतर उतर जा तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे

सब विभाव पर नाश हो ये सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र आज इतनी ही बात फिर अब इस महामंत्र का हम उद्घोष करेंगे इसमें आप सम्मिलित हों, नहीं कोई जाएगा नहीं कोई जाएगा नहीं जिन मित्रों को खड़े होके सम्मिलित होना हो वो कुर्सियों के किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि तो सन्यासी नाचेंगे और इस मंत्र के उदघोष में डूबेंगे

इस मंत्र को अपने प्राणों में उतार कर ही यहाँ से जाएं। जिनको बैठ के साथ देना हो वो बैठ के ताली बजाएंगे और उद्घोष करेंगे